सुधारे शुण मरण जो जोदायक फल चार चंद्र की गये पवन हनुमान की गये भाई सब चंद संख्या सत्तासी के बाद जग ज दुवंश कृष्ण अवतारा हो ये हरण महामय भारा कृष्ण तनय होइए पतिरा था होन मोरा प्रतिगनी सुन शंकरणी कथाय पर अब कहु बखानी देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक ब्रह्माठ सिर समेता गई जहां शिव कृपा नि के पृथक पृथक तिकि प्रशंता भय प्रसन्न चंद्रवतंका गोली कृपा सिंधु कहवयाएके हेतु का विदिम प्रभुंधर जामी तदपि भगत बस विनव स्वामी सकल सुरन के हृदय संगकर परम बुझाओ निज नयन देखा चहनाथ तुम विवाह रामचंद्र की जय भवन सुत हनुमान की जय बोलो तो भई सब की जय अब देख रहे थे कल भगवान शंकर ने कामदेव का श्रृंगार कर दिया उसे अपने तीसरे नेत्र के द्वारा अग्नि उत्पन्न कर उसको जला दिया तात्पर्य है कि ज्ञानार्जि में कामनाएं शेष नहीं रह जाती अज्ञानी व्यक्ति की भी कामनाएं होती हैं। नाना प्रकार की कामनाओं से व्यक्ति ग्रसित होता है और उसी के कारण नाना प्रकार के दुख भी होते हैं समस्त दुखों का कारण व्यक्ति की अपनी कामनाएं हैं वही उसे पीड़ित करती रहती है नाना प्रकार से दुख देती रहती है मन में क्षोभ उत्पन्न करती रहती है अशांति उत्पन्न करती रहती है ये सब दिखा दिया उसको कामदेव के द्वारा उसके चरित्र से और भगवान शंकर जी परमात्मा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है उनका तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है उसके द्वारा उन्होंने जहाँ ज्ञान के नेत्र से देखो और तो सब दिखाई देता है कि परमात्मा सच्चिदान सर्व परम परमात्मा ये मात्र सद है ये समस्त महत्व नाम रूप जगत ये समस्त विस्तार ये मिथ्या है सप्न के समान है इसमें कामना करने वाला भी झूठा और जिन वस्तुओं की कामना की जाती वो भी झूठे दोनों ही मिथ्या हैं काम में पदार्थ मिथ्या है मिथ्या सृष्टि जगत है सपन के समान और जो कामना करने वाला पुरुष है वो भी पुरुष के समान है वो भी मिथ्या है इसलिए व्यक्ति उस ज्ञान से जब विचार करता है तब तो उन कामनाओं से मुक्त रहता है ज्ञान की अवस्था रहेगी तो फिर कामना उसमें आ नहीं सकती निष्काम हो जाता है ये इस प्रसंग से स्पष्ट हो गया अब ये कहते हैं कि ये कामना समाप्त हो गई तो अभी कल ये भी देख रहे थे कि कामना जो है वो कई प्रकार की है एक प्रकार से हम विभाजन कर सकते हैं एक वो कामना जो धर्म के प्रतिकूल है और एक वो कामना जो धर्म के अनुकूल है कामना जो धर्म के प्रतिकूल है वो तो कामना सर्वथा त्याज्य है हर समय त्याज्य है वो तो कामना कभी करनी ही नहीं चाहिए नहीं तो व्यक्ति का जीव का अधोपतन होने लगता है नीचे गति उसकी होने लगती है तो उत्थान नहीं होता है लेकिन धर्म में ही कामना व्यक्ति का उत्थान करती है उसका थोड़ा विकास होता है इसलिए धर्म के अनुकूल कामना है उसका विकास उसको उसको प्रारंभ में उसका आदर किया जा सकता है शास्त्रों में भी वेदों में भी इस प्रकार की जो धर्म अनुकूल कामनाएं हैं उनको कामना करने के लिए कहा गया है वेदों के पूर्व भाग में कहा गया कि स्वर्ग प्राप्त की कामना करो <coughs> तो इसलिए कहा गया कि जब स्वर्ग प्राप्त करने की कोई कामना करेगा तो धर्म का पालन करेगा कोई अधर्म से सो स्वर्ग थोड़े प्राप्त हो जाएगा तो धर्म के मार्ग पर आएगा धर्म की महिमा समझेगा धर्म पर चलने का उसका अभ्यास बढ़ेगा इसलिए उसको कहा जाता है कि कामना करो स्वर्गाद की कामना करो और धर्म का पालन करो लेकिन वही वेद फिर अंत में जब वेदांत आता है उपनिषद आते हैं तब कहते हैं स्वर्ग की कामना भी मिथ्या है वो तो भी कल्याणकारी नहीं है उस कामना को भी त्याग और अब निष्काम बन करके परमात्मा की प्राप्ति करो तो परमात्मा की प्राप्ति भी, भी एक कामना है स्वर्गी की प्राप्ति की भी एक कामना है स्वर्ग की प्राप्ति की कामना परमात्मा की प्राप्ति की कामना के सामने तुच्छ है हीन है इसलिए जब तक व्यक्ति हीन को उसकी कामनाओं का त्याग नहीं करता तब तक उच्च स्तर की कामनाओं उसकी हृदय में आती भी नहीं है और उनसे जो प्राप्त होने वाला फल है वो भी नहीं मिलता इसलिए उसे निम्नकूट की कामनाओं का त्याग करके उच्च उच्चकूट की कामनाओं से करनी चाहिए स्वर्ग की प्राप्ति की कामना परमात्मा की प्राप्ति की कामना की अपेक्षा से निम्न स्तर की है इसलिए जब परमात्मा की प्राप्ति की कामना होने लगी समझ में आने लगी कि परमात्मा परम प्राप्त है पर उसके स्वर्ग की कामना यश की कामना भौतिक सुख की कामना छोड़ देनी चाहिए लोग प्रशंसा करें आदर करें सत्कार करें इस प्रकार की कामना छोड़ देनी चाहिए स्वर्ग प्राप्त हो इस प्रकार की कामना छोड़ देनी चाहिए नाना प्रकार के विषय भव्य प्राप्त हों इस प्रकार की कामना छोड़ देनी चाहिए ये कामनाएं व्यक्ति के मन को ठकती रहती है और वहीं तक उसको एक सीमा तक ले जाकर के वहीं अटकाए रहती है इसलिए फिर उसको ये है धर्म से प्राप्त होने वाले जो काम्य पदार्थ तीनों हैं इनकी कामना को तो इनको तीनों को इनकी तीनों की कामना को छोड़ देना चाहिए तो शंकर जी ने जिस कामना का भस्म कर दिया वो ये कामना रही इन तीनों की कामना है कि उनको भ्रष्ट कर दिया लेकिन काम समाप्त नहीं हो गया अब देखो काम भस्म हो गया उससे ऐसा लगता है मानो काम समाप्त हो गया <ख्ण> लेकिन कल जो प्रसंग था उससे शंकर जी ने जो वरदान दिया रथी को उससे ज्ञात होता है कि केवल कामदेव का शरीर भस्म हुआ लेकिन वो उसका तत्व बिंदु तत्व जीव तो भाव अंत आत्म भाव आत्मभाव दोष में था देवत्व तो भाव वो उसका भस्म नहीं हुआ वो फिर भी रहा उसको तो मैंने कामना एक ही परमात्मा की कामना तो शुद्ध कामना है निर्विकार कामना है वो तो सदा ही कामना करनी ही चाहिए वो कभी भी त्याज्य नहीं है आदि से लेकर अंत तक तो लेकिन उस कामना पर जब इनका आवरण चल जाता है इन तीनों का तो वो कामना जो वो भौतिक कामना हो गई इस की कामना हो गई स्वर्गी की कामना हो गई और वो कामना व्यक्ति के लिए बंधनकारी भी होती है और एक सीमा तक ही संसार में फसाये रखने वाली होती है भले ही सुख दे भले ही स्वर्ग दे लेकिन बंधनकारी भी होती है और भौतिक जगत में बांधे भी रखती है लेकिन वही कामना जब अधर्म के द्वारा होने लगी अपना कर्तव्य कर्म भी व्यक्ति नहीं समझता शिक्षाचारी हो जाता है अपनी सीमा से बाहर निकल जाता है वो तो ऐसा व्यक्ति अधर्मी व्यक्ति की जो कामनाएं है तो वो कामनाएं तो उसको अधोगति में दे जाती है अधोगति में उसको मन में बहुत अधिक अशांति होती है बड़ी दिव्यता होती है बड़ी व्यातुलता होती है बड़ी बेचैनी होती है भीतर से वो जो है बहुत परेशान होता है ये दशा व्यक्ति की कव है जब वो अधर्म का जीवन जीता है तब धर्म का जीवन जीने वाले व्यक्ति में भी अशांति होती है इनकी कामनाओं के कारण से लेकिन उतनी अधिक नहीं होती ये सब जो है कामना कितने प्रकार की है ये सब धीरे धीरे करके समझनी चाहिए शास्त्र में ध्यान दें एक, -एक करके पहचाने दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं कामनाएं है, तीन प्रकार की हैं एक तो जीवन धारण करने की कामना और दूसरी विषय भोगों की कामना और तीसरी परमार्थ की कामना जीवन धारण की कामना जो है वो दूषित नहीं है वो मान्य है शास्त्र कहते हैं कि अगर भूख लगती है तो खाओ खाने की कामना कोई बुरी कामना नहीं है प्यास लगती है पानी पियो ये कोई कामना खराब नहीं है सर्दी लगती है उससे बचने के लिए कपड़े पहनो ये कोई कामना खराब नहीं है इनको कामनाओं के अंतर्गत नहीं कहते हैं च्याज्य कामना के अंतर्गत इनको नहीं डालते ये, ये कामनाएं ऐसी हैं जिनको कि व्यवहार काल में व्यक्ति को इतना समझना चाहिए कि इन कामनाओं से डरे नहीं ये कामनाएं जो है यह है किसी व्यक्ति का नुकसान करने वाली नहीं है इसलिए इनके लिए त्याग भी नहीं है लेकिन दूसरी कामनाएं जो इसी प्रकार इसी कोटि में आती हैं लेकिन वह विषय सुखों के लिए जैसे खाना है तो भूख लगने के लिए खाना एक बात है और तो जिब्भा के स्वाद के लिए खाना दूसरी बात है जिवाह के स्वाद के लिए जब खाने लगे तो शास्त्र कहते हैं ये त्याज्य कामना ये दूषित कामना है ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए तो इतना विवेक व्यक्ति को शास्त्र का अध्ययन करते करते विवेक करना चाहिए कि <clears throat> ऐसा नहीं है कि खाना खान, खाने की भूख लगी और खाना मांगते हैं तो बस आया तो वह हो गया कि भाई कामना उत्पन्न हो गई अब तो क्या करें ऐसे घबराने की बात नहीं कामना उस समय होती है खाने की तो खाएं पीने की कामना होती है थी है। लेकिन जब स्वाद जिब्भा स्वाद मांगने लगे तो घबराने की बात है ये जिब्भा में स्वाद की मांग की कहां से आ गई ये तो त्याज है यही पाप है यही दूषित है इसलिए ये पांचों इंद्रियां जो हुई ये पांचौ इंद्रियों के ध्यान रचना नेत्रोत्र तो ये पांच पांचों इंद्रियों को इनको संयमित रखे और इनको विषयों में लिप्तन होने दे न? और इनको इंद्रियों के जो भोग्य पदार्थ विषय हैं, यही सबसे ज्यादा हानिकारक मनुष्य जीवन में यही हैं। बस यही इनकी कामनाएं व्यक्ति का विनाश करती रहती हैं, उसे पीड़ा पहुँचाती रहती हैं, दुख देती रहती हैं। ये कामनाएं भले ही धर्म के अनुकूल हो तो भी हानिकारक हैं। उन लोगों के लिए जो की परमार्थ के लिए आगे बढ़ने वाले हैं जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति की कामना न हो भक्ति और ज्ञान से कोई मतलब न हो वे अपनी इन कामनाओं को धर्म के द्वारा और सामान्य धर्म का पालन करते हुए भोग सकते हैं उससे उनको न समाज से बहुत हानि होगी न उनको बहुत हानि होगी लेकिन जरूरी यह है कि बंधन में पड़े रहेंगे जन्मृत्यु का चक्र छूटे नहीं छूटेगा और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी ये बात बस रहेगी अन्यथा और कोई उससे दोष नहीं इसलिए ये दूसरे प्रकार की जो कामनाएं हैं ये उन लोगों के लिए त्याज्य हुए जो परमार्थ कामी है और छोटती हुई कैसे कामनाएं जब व्यक्ति को समझ में आता है कि परमात्मा एकमात्र सर्वस्व है बही परम्परा सभ्य है और ये कामनाएं हमारे मार्ग में बाधक हैं और ये भी समझ में आता है कि जो काम्य पदार्थ है वो माइक है माया के द्वारा रचे गए हैं कामना करने वाले मन बुद्धि है ये माया की रचना है इन्हीं के क्षेत्र में ये कामनाएं भी हैं और काम्य पदार्थ भी हैं जब व्यक्ति थोड़ा गंभीर हुआ उसके व्यक्तित्व का आंतरिक अनफोल्डमेंट हुआ उससे ऊपर उठा अपने आत्मभाव में आया तब तो उसे छुटकारा होता है इन कामनाओं से तो ये रूप जो वेदांत का है इसी को शंकर जी ने काम को भस् के ज्ञान के द्वारा कर दिया ये तुलसीदास तो जी ने अपने ढंग से पौराणिक भाषा जो है वो सैली उसके अनुसार ये बात बता दी और रति के द्वारा ये भी कह दिया रथ ने आकर के भगवान शंकर जी से प्रार्थना की तो भगवान शंकर जी ने कह दिया ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल समाप्त ही हो गया हो अब वो बिना शरीर के रहेगा सर्वत्र विद्यमान रहेगा शरीर भी रहे उसका नक्ष हुआ है ऐसे करके बता दिया तो मैंने ये प्रकार का ये वरदान हो गया तो जिस, अब जिस रूप में ये काम बता रहे हैं भगवान शंकर जी बिना शरीर वाला काम कि मैंने ये काम थोड़ा जरूर लोक कल्याणकारी काम काम है ये संसार की रचना चलती रहे विकास होता रहे संसार होता रहे इसमें व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल बोलते रहे इसके लिए भी काम की आवश्यकता है लौकिक से, तो वो कार्य जो है काम पूरा करता रहेगा तो इसलिए ने कहा की फिर हमको कैसे प्राप्त होगा बिना शरीर के तो कल कह रहे थे तो भगवान ने कहा कि देखो वो कैसे प्राप्त होगा जब यदवंश कृष्ण उतारा जब यदवंश में भगवान कृष्ण उतार लेंगे तो ये हरण महामय धारा तब वो महामयी भार का हरण करेंगे पति का भार हरण करने के लिए जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, तो भगवान कृष्ण का जो पुत्र है वही तुम्हारा पति होगा वचन अन्यथा होई ही न मोरा तो मेरी बातें झूठी नहीं होती अब ये कथा जो है आगे भागवत की कथा आ गई अब भागवत को देखें तो विस्तार था कि ये कथा वहां भगवान कृष्ण का अवतार हुआ वही की कुछ बातें यहाँ पर बता दी है अब सबसे पहले ये कहा यजुवंश यदुवंश तो क्या है उसमें भगवान कृष्ण का भगवान का अवतार हुआ कामदेव जो है वो हो परमात्मा का ही पर समस्त का परमात्मा के ही अंश है कामदेव भी परमात्मा का ही अंश है तो इस बात यह भी ध्यान रखनी है मैंने बहुत सी बातें इस प्रकार की है आगे पीछे सुन करके उनको सबका शानील बुद्ध में अपने आप बैठाना पड़ता है कि स्वयं काम जो कहाँ से आया तो कहते ऐसे नहीं कि स्वयं अपने आप से सदा सके मान है समस्त जैसे देवताओं की उत्पत्ति परमात्मा से होती है ऐसी इस काम की उत्पत्ति भी परमात्मा से ही हुई है जैसे सारी जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति परमात्मा ऐसी हुई है ऐसे काम की उत्पत्ति भी परमात्मा से हुई है तो अगर ये शरीर धारण करके आएगा तो भी भगवान से ही आएगा भगवान कृष्ण ने फिर पुत्र उत्पन्न किया तो प्रद्युम्न नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ तो वो पुत्र भी है वो भगवान का ही भगवान से ही अवतीर्ण हुआ मान भगवान का अंश हुआ उनसे उत्पत्ति हुई तो फिर पूर्व कामदेव की स्थिति स्टेटस यथावत बना रहा जैसे पहले वो भगवान से उत्पन्न था परमात्मा से वैसे भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तब उन्हीं से उत्पन्न होगा अनित्य सभी धारण करने के लिए ये कहीं अनित्य व्यवस्था की जाती भगवान के अतिरिक्त और कहीं पैदा हो जाए सुनी होती भगवान अब जब से ये कथा ऐसे ही मालूम होती है उस समय की कथा है जिस समय की त्रेता युग था भगवान ने अवतार ले चुके थे उसके बाद अब भगवान राम अवतार ले चुके थे अब उसके बाद द्वापर आने वाला है जब द्वापर आयेगा तब भगवान कृष्ण का अवतार होगा जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब वहाँ पर प्रद्युम्न जन्म लेगा तब प्रद्युम्न जो है वो हो, हो प्रति पति होगा ये भगवान शंकर जी ने बताई तो उस कथा को इस प्रकार से देखें यदि वंश वंश कैसा है कहते हैं कि एक ऋषि कश्यप ऋषि हुए सुन कश्यप ऋषि की पत्नी थी शुक्राचार्य की, की पुत्री उससे यदु नाम के एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था यदू और वो उसका पिता जो था यती था राजा ययाति उनका पुत्र यदू हुआ अब ये देखिए इस कथा को भी थोड़ा जानना चाहिए उसका एक यजु से यदुवंश बना तंजी के जो वंश चला ययाति के चार पुत्र थे भागवत की कथा के अनुसार और जब राजा ये वृद्ध हुए तब उन्होंने तपस्या की तो उनको ये वरदान प्राप्त हुआ कि भाई तुम जिससे चाहो अपने पुत्रों से उनसे युवा अवस्था मांग लो तो तुम्हें मिल जाएगी मांगी मिल जाएगी तुम्हें और जो देना चाहे चाहेगा हाँ मैं अपनी युवावस्था तुमको देना चाहता हूं और तुम उससे लेना चाहोग उससे प्राप्त हो जाएगी ऐसा वरदान के द्वारा उनको शक्ति प्राप्त हो गई तो उनने अपने बड़े पुत्र यज्ञ से मांगा कहा कि तुम्हें अपना यौवन तो हमें दे दो तो तुम वृद्ध हो जाओ हम युवा हो जाए जब पिता ने अपने पुत्र से तो ये मांगा तब यज ने मना कर दिया का ना मना, मना ये हम नहीं करेंगे तो मैंने पिता की याद गया कुछ नहीं माना जब नहीं माना तब तो ये आपने यज को साथ दे दिया कह दिया कि देखो यद्यपि तुम मेरे बड़े पुत्र थे और तुमको राज्य प्राप्त करने का हमारे राज्य का अधिकार तुम्हें को था हमारे दास राजा बनते तो तुम्ही बनते लेकिन अब तुम राजा नहीं बनोगे और ये भी कह दिया कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा भागवत ने ये कथा भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाई कहा कि हम यदवंश में पैदा हुए हैं और जिस यदुवंश में हम पैदा हुए हैं उसमें जो है वो राज्य प्राप्त करने का अधिकार है नहीं पिता ने साथ दे दिया तब तो फिर उसके बाद में जब उसके बाद में तो सबसे छोटा चौथा पुत्र था उसने अपनी विवाव पिता को दे दी और फिर पिता ने फिर वो और भी यौवन सुख भोग लिया और उसके बाद में उसका भी जीवन समाप्त हुआ तब अंत में जब ये आपको हुआ और उसने कहा कि देखो ये जो है यह भौतिक विषय सुज्ञ है वो हो कोई तो एक शरीर या अनेक धारण करके भोगे तो कभी भी उसे तस्त नहीं हो सकती आसान अशांति सदा बनी रहेगा बड़ी रहेगी दुख सदा बना रहेगा कभी व्यक्ति ये अनुभव नहीं कर सकता कि हम कृतक हो गए तस्त तो हो गए सब हो भोग लिए ऐसा नहीं आएगा उसके अंदर आपको ज्ञान हो गया अपने अनुभव के द्वारा करके देख लिया और जब उसने ऐसा कर लिया उसका मन शांत हुआ और जब थोड़ा मन शांत हुआ उसको तब उसने यज्ञ ने अपने पिता से कहा कहा कि आपने हमको जो साथ दे दिया है वो कहाँ तक, तक है विचार करो ठीक नहीं हमें लगता है आप कृपा करो हमारे ऊपर तब पिता ने जो हमसे कहा यज्ञ से कि देखो जो साथ दे दिया तो होगा ही होगा लेकिन एक बात हम तुम्हें बताओ अच्छी बात की तुम्हारे ही मंश में आगे चल करके भगवान अवतार देंगे तो तुम्हारा वंश जो है वो यशस्वी हो जाएगा तुम्हारे वंश का खुद नाम देंगे भगवान कृष्ण की वजह से और जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारा वंश शुद्ध हो जाएगा और हमारा साप समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो उनके पुत्र होंगे वे राजा होने के अधिकारी हो जाएंगे वरदान में इतना जो साप दे दिया तो उसमें इतना सुधार हो गया तो उसमें सुधार के कारण फिर जो वह हो ऐसा तो यजवंश होगा अब यजवंश में हुए रुक्मणी से फिर जो है भगवान कृष्ण के पुत्र उत्पन्न हुआ और वो जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो वो दस दिन का था उसी के बीच में एक शंबर नाम का असर उस समय था उनका भगवान कृष्ण से बय चलता रहता था क्योंकि सब असरों का विनाश कर दिया था भगवान कृष्ण ने तरह तरह से युक्तियों के द्वारा तो सब नष्ट हो गए थे तो शंबरासुर भी उनसे भगवान शंकर जी थे बैर मानता था तो उनके पुत्र को सूचिका ग्रह से ही दस दिन का जब था तो उसी पुत्र को उठा लाया और ले गया ले जाकर समुद्र में फेंक दिया ये कथा बात में आती है इस प्रकार के प्रदुनी की कथा समुद्र में फेंक दिया तो एक मछली सुखा गई मछली के पेट में पहुँच गया वो तब एक धीवर जो है मछली मारने वाला गया तो मछली पकड़ी तो मछली वही पकड़ने आ गई जब किसी को उसमें जब वो पकड़ करके मछली अपने घर ले गया तो उसने कहा ये तो मछली बहुत सुंदर है और बहुत बड़ी मछली है बहुत बढ़िया मछली है चलो इसको राजा को भेंट करना तो उसे सम्बर असम के ही राज्य में वो धीवर रहता था इसलिए सम्बर के पास गया और वो मछली उसको भेंट कर दी सम्बर ने वो मछली ले ली और लेकर के अपने रसोई घर में वो दे दी कह दिया कि लो उस मछली को आज उसको बनाओ आज इसी का भोजन बनेगा उसके यहाँ रसोई घर में काम करने वाली एक स्त्री थी उसका नाम था मायावती वो रति जो थी वो मायावती का रूप धारण करके शंबर के यहाँ बात कर रही थी और अपने वरदान के अनुसार जो भगवान ने शंकर जी ने दिया था प्रतीक्षा कर रही थी कि भगवान कृष्ण यही तुमको मिलेंगे उनका पुत्र मिलेगा तुम्हें ये काम उसी के रूप में पुत्र के रूप में तो वहां वो प्रतीक्षा कर रही थी तो जब मछली उसने काटी तो उसके भीतर से वही पुत्र निकल आया प्रद्युन्न निकल आया जब प्रद्युन्न पुत्र ने तो उसने बताया उनको यह वो कि ये ये तो एक, एक, एक, एक, एक पुत्र देख करके वो आश्चर्यचकित हो गये अब भागवती कथा के अनुसार आता है कि उसी समय नारद जी वहां आए और उसने कहा मायावती से कि जो ये तुम्हारे बालक इसमें से निकला है ये असल में तुम्हारा पति है ये शंकर जी ने जो तुम्हें वरदान दिया था तो वो वही तुम्हारा जो है ये भगवान कृष्ण का पुत्र है तो इसको संभाल करके रखना और कहा कि ये है सम्भरासो को मत बताना इसको तो फिर उसने जो है वो मछली तो बना के काट कूट करके खिला दी शंभरासर को लेकिन जो पुत्र उसमें से निकला उसको मायावती ने उसको छिपा रखा और उसका वो पालन पोषण करती रहती है छिपे छिपे अलग स्थान में पशंबरासुर उसको खबर तक नहीं होने दी अब देखो उसने उस स्त्री ने मायावती ने पुत्र तो अपने तो तो पति को पाला और तो पालते पालते पालते पालते ये बड़ा हो गया पंद्रह बीस साल का हो गया पच्चीस साल का हो गया उतने तो दिनों तक जब हो तो वो हो गया वो फिर वो हो मायावती ने जब बड़ा हो गया तब तो उसको बताया कहा कि तुम तो भगवान कृष्ण के पुत्र हो और तुमने हमें नारद जी बता गए तुम पिछले जन्म में काम थे अब तुमको ये तुम जो है प्रद्युमन होकर तो के भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में हुए हो और मैं रती हूँ मैंने तुम्हारा पालन किया है <coughs> और फिर इन दोनों का विवाह हो गया और को ये पता नहीं अब फिर उसके बाद में ये कथा बाधन हुई तो आगे की कथा होती है तो फिर संभरासुर मारा जाता है तो प्रद्युम्न जो है वो उसको सम को मारते हैं और भगवान कृष्ण जो है उनको भगवान कृष्ण को मालूम होता है कि यहाँ सम्भरासुर के हैं यहां पर उनका पुत्र पहुंच गया है तो फिर उनको पुत्र को मायावती को इन दोनों को भगवान कृष्ण ले आते हैं सम्भरासुर मारा जाता है तो इस प्रकार से अगले जन्म में रतिका और कामदेव का इस प्रकार से कथा आती है तो उनका विवाह होता है तब जब जय कृष्ण ने अवतारा तो ये हरण महामिधारा महामहिधार पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ जायेगा महामयी भारत ऐसा लगता है कि त्रेता युग में जो पृथ्वी पर रावण के कारण से भार था वो केवल भार था पृथ्वी पर उतना ज्यादा अत्याचार नहीं फैलाता रावण के समय में जितना कि महाभारत काल में पांडवों के कौरों के समय में हुआ उस समय पृथ्वी पर जितने भी राजा थे वे सभी राजा असुर के अवतार थे सारों के ही बंश के हो गए थे देश भर में तमाम छोटे छोटे राज्य और उन सबके राजा और सोवीन निशाचर राजा गजन और वह सब निशाचरी करते धर्म मानते निशाचर का माना जो धर्म को माने ही नहीं धर्म की कोई व्यवस्था विद्य के क्षेत्र से कोई मतलब नहीं जो बात उनकी समझ में आए सो ही ठीक बस शास्त्र मत से उनसे कोई मतलब नहीं ऐसे निशाचरी स्वभाव वाले हो गए वे एक दूसरे से लड़ते रहे और भौतिक सुखों के भोगने में लगे रहे प्रजा के पालन में रंच मात्र भी उनकी रुचि नहीं रह गई प्रजा को कष्ट देने लगे उनसे खुद टैक्स वसूल करें प्रजा को दुखी हो प्रजा उससे उन्हें कोई पर... प्रजा के दुखी होने से उन्हें कोई दुख नहीं उन्हें कोई परेशानी नहीं और जो संपत्ति इकट्ठी वो करें उनको सबको वो अपने व्यक्तिगत भोग में वो अपने लगाते थे नाना प्रकार के भोग सब को जो प्राप्त हो सकते वो सब प्राप्त करते थे ये सब आखिरी स्वभाव समय राजाओं का हो गया था तो महामयधार हो गया था तो भगवान ने अवतार लेकर के फिर ऐसी युक्तियां रची जिससे गुरु सब राजा आपस में लड़े और लड़ लड़ करके मर गए और उनके स्थान में फिर धर्म राज युदिष्ठ को चक्रवर्ती राजा बनाया गया और धर्म की स्थापना फिर की गई तो अब ये कथा जो है ये है द्वापर युक्ति महाभारत काल की कथा हुई हरण महामय भार तो महामय भार हरण करने के लिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था तो कृष्ण तने हुई है पति तो कृष्ण का भगवान कृष्ण का पुत्र प्रदुम्न वो तुम्हारा पति होगा ये बताया तो वैसे ही फिर बाद में हुआ वसन अन्यथा हुई नोरा भगवान शंकर जी कह देते हैं जैसे ये बात झंडे मैंने उसको विश्वास दिलाने के लिए बोल दिया भगवान शंकर जी की बात झूठी कैसे हो सकती थी जो नाम कह दिया ऐसा होना था लेकिन फिर भी कहते कि मेरी बात मिथ्या नहीं होगी मैंने वो रति विश्वास कर लिया तो रत को मन में विश्वास हो गया लेकिन रति का सुन शंकर वाणी उसके बाद जो वो रति वो हो। शंकर जी की बात सुन करके वहाँ से चल दी चल दी तो तुलसीदास ये नहीं कहती चल दी तो प्रसन्न मन से चल दी की दुखी मन से चल दी चल दी तो प्रतिका बनी शंकर शंकर जी की बात सुनकर के चल दी अब उसे तत्काल कामदेव की प्राप्ति नहीं हुई इसलिए उसे विशेष प्रसन्नता नहीं लेकिन ये शंकर जी ने कह दिया कि अब एक कल भर प्रतीक्षा करो एक युग भर प्रतीक्षा करो आने दो द्वारा सब उसकी प्राप्ति होगी तो उस आशा के कारण से थोड़ा सा उसे ये होकर मिल जाएगा इसलिए दुख भी नहीं हुआ न उसे दुख हुआ न उसे सुख हुआ एक मध्यम स्थिति में वो रही और वहाँ से बात सुन करके चली आई कि चलो ठीक है जब होगा जब जन्म होगा जब मिलेगा सब मिलेगा तब सही ऐसे करते हुए चली गये कविनी सुन शंकर रानी और कथा अपर अब कहम बीम अब कहते हैं कि देखो यहाँ की कथा पूरी हो गई प्रसंग तो जब हो जाता तो वहां किसी ने किसी प्रकार से तो शिविक सूचना देते हैं कहते दे पहले कहा कि देखो अब हम शंकर जी की कथा सुना रहे हैं तुमको पार्वती जी की कथा हो गई तब क्या तब आज शंकर जी की कथा सुनो तो शंकर जी की फिर कैसे किस प्रकार से फिर उसमें उनकी समाधि भंग होती है भगवान कृष्ण उनके पास आते हैं और फिर पार्वती जी की परीक्षा होती है ये सब कथाएं शंकर जी की कथा अभी चल रही थी तो शंकर जी की कथा यहाँ पूरी हो गई काम बस अब उसके बाद कहते आगे कथा सुनो मैंने अक्तल चलो पार्वती जी की कथा और उनके विवाह की कथा आगे बढ़ती है तब आप कहते हैं देवन समाचार सब पाए तब इसके बाद में देवताओं को ये सब समाचार प्राप्त हुए देवताओं का सब समाचार काम जो गया उसमें शंकर जी की समाधि बंद कर दी शंकर जी जाग गए काम जो भस्म कर दिया उसके प्रति को वरदान भी दे दिया ये सब बातें देवताओं को मालूम हो गये तब तो ब्रह्मादि के बैकुंठ सुधाये अब देवता लोग सब इकट्ठे होकर के बैकुंठ सिधाए ब्रह्मा इत्यादि सबको लेकर के बैकुंठ गए बैकुंठ गए कि माने विष्णु भगवान के यहां गए और वहां फिर विष्णु भगवान को साथ में लिया और सब विष्णु गिरं के समेता और गए जहां से